गर्ग संहिता गर्ग संहिता का संक्षिप्त परिचय श्री गर्ग संहिता यदकुल के महान आचार्य महामुनि श्री गर्ग की रचना है यह सारी संहिता अत्यंत मधुर श्री कृष्ण लीला से परिपूर्ण है श्री राधा के दिव्य माधुर्य भाव मिश्रित लीलाओं का इसमें विशद वर्णन है श्रीमद् भागवत में जो कुछ सूत्र रूप में कहा गया है गर्ग संहिता में वही विशद वृत्ति रूप में वर्णित है एक प्रकार से यह श्रीमदभागवतोक्त श्री कृष्ण लीला का महाभाष्य है भागवत में भगवान श्री कृष्ण की पूर्णता के संबंध में महर्षि व्यास ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं इतना ही कहा है महामुनि गर्गाचार्य ने सर्वाणी तेजांसी स्व तेजसी तम वे साक्षात परिपूर्ण तमाम कहकर श्री कृष्ण में समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करके श्री कृष्ण की परिपूर्णतमता का वर्णन किया है श्री कृष्ण की मधुर लीला की रचना हुई है दिव्य रस के द्वारा रस का रास में प्रकाश हुआ है भागवत में उस राष्ट्र के केवल एक बार का वर्णन पाँच अध्यायों में किया गया है किंतु इस गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में अश्वमेध खंड के प्रभास मिलन के समय और उसी अश्वमेध खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय यो तीन बार कई अध्यायों में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है परम प्रेम स्वरूपा से नित्य अभिन्न शक्ति श्री जी के दिव्य आकर्षण से श्री मथुरा एवं श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने बार बार गोकुल में पधारकर नित्य राशेश्वरी नित्य नकुंजेश्वरी के साथ महाराज की दिव्य लीला की है इसका विशद वर्णन है इसके माधुर्य खंड में विभिन्न गोपियों के पूर्व जन्मों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है और भी बहुत सी नई नई कथाएं हैं यह संगीता भक्त भावकों के लिए परम समादर की वस्तु है क्योंकि इसमें श्रीमदभागवत के गूढ़ तत्वों का स्पष्ट रूप में उल्लेख है आशा है पाठक गण विशेष दाभ उठाएंगे